श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया रोहिणी नक्षत्र था आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे दिशाएँ स्वच्छ प्रसन्न थी निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे पृथ्वी के बड़े बड़े नगर छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी नदियों का जल निर्मल हो गया था रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे वन में वृक्षों की पंक्तियाँ रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लज गई थी कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी वे इस समय अपने आप जल उठी संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए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 उनके सामने एक अद्भुत बालक है उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं वक्षस्थल पर का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमय रेखा है गले में कौस्तुभ मणि छिलमिला रही है वर्षाकालीन मेह के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की क्रांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभामान हो रहे हैं इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है जब वासुदेव जी ने देखा जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो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 केवल अनुभव और केवल आनंद आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं वसुदेवाच विदिता सि साक्षात् पुरस प्रकृति परवला अनुभव आनंद स्वूप सर्वुद्धिदे सकृत सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मक तदनुत्व से प्रविष्ट प्रवेश भा्यसे यथे मे विकृता भावा तथा ते विकृत सहनावृत विराज जनयती सन्नीपत सुत् दृश्युगतावन भवान संभव बुद्ध्युमेयक्षण ग्रहै गुणे सन्नति तद्गुग्रह अनामृतवादिंतर न ते सवात्मस्तु य आत्मनोज गुणेशु संवश्य बुधः विनावादम न चन्मनीषिम सम्यक्त मुदतपुमा तत्स्य जन्मस्थित संयम विभो वदुणाद विक्रिया ब्रह्मणि नो विरु्यते तदायादुपचर्य गुण सं सतम त्रिलोकस्थितईमा बिहर्सी शुक्ल खलुवर्णमा सर्गाय रजसोप्रहिता वर्ण तमसा जे तमस्ोक विभोरी रक्षुसो गृहेवती मखिलेर राज्य संासा सुरकोटियूथ पै निूहे चुहु अयभ्यस्तवन जन्मनो गृह श्रुवा ग्रजास्ते नवधीतुरे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 और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छित इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी माता देवकी ने कहा प्रभो वेदों ने आपके जिस रूप को अभ्यक्त और सब का कारण बताया है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 सत्ता निर्विशेषमी शं साक्षा विष्णुरध्यात्मीप नष्ट लोकेशे महा महाभूते स्वाधिभूत गुक् व्यक्त काल वेगे नाते भवाली कशिष्य शेष संलस्तबंधो चेष्टा चेषा बहुशेष विश्व निवेश्सरा महियां तम ते सम क्षेम धा प्रपदे मृत्यो पलायन लोकां सर्वान्र्भय नाद्यत तत्दाब प्राप्य दीक्षयास्त से मृत्युरस्पैती घोरा त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रा सहासी रूपम चेदम पौरुषम ध्यान मत्यक्षम मिशा कृशिष्ठा जन्मते मैयसो पापो मिद्यामुन समेद कंसादमीरधी उपस विश्वात्मक शंखचक्रगरा पद शियाजुष्टं चतुर्भुज विश्व जगेतनो विशाते यकाशम पुषपरो भिभर्ति सो मम गर्भगोभ ने कहा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 और ये वसुदेव सूतपा नाम के प्रजापति थे तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की तुम दोनों ने वर्षा वायु घाम शीत उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले